आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट आज के शो में हमारे साथ मिस्टर जोशी हैं दिल्ली गुड़गावा से पधारे हैं तो हम उनके बारे में जानेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से मिस्टर जोशी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो धन्यवाद मिशर जोशी मैं जानना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ पढ़ाई आपने क्या किया किस तरह के आपकी फैमिली रही मेरा पूरा नाम जगदीश प्रसाद जोशी है और राजस्थान में ये राजस्थान प्रदेश में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, में, में फलो मेरा फलोदी मेरा गांव है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ पढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हमारे घर में ये परफ्यूम का और ये सब फादर का बिजनेस था वो मैंने आगे बढ़ाया उसको फिर फादर की डेथ 1970 में हो गई और पचहत्तर सतहत्तर में करीब में जोधपुर से बॉम्बे चला गया वहां जाके ये सब डेवलपमेंट किया एक बहुत छोटे लेवल से धीरे धीरे काम करते गए और आगे सफलता मिलती गई वहां से और भी कई जगह हमने ब्रांच खोली बॉम्बे दिल्ली अहमदाबाद पांच छः क्षेत्रों में अपनी जगह है काम करते हुए अच्छा जोशी जी एक बात बताइए जैसे आपने राजस्थान से बॉम्बे जब आप गए नाइनटीन में तो उस समय एकदम नए प्लेस में आप गए तो किस तरह से आपको कहाँ से सपोर्ट मिला कैसे आप अपना बिजनेस को सेटअप किया सपोर्ट तो नहीं मिला तो बहुत धीरे धीरे जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास थोड़ी जमा पूंजी थी उसी से मैंने बहुत ही मतलब स्क्रैच लेवल से शुरू किया धीरे धीरे शुरू करते करते यानी जब मैं जोधपुर से गया तो मेरे पास एक हजार पांच सौ रुपए पैसे नहीं थे आप उससे से ही शुरुआत की जीरो से ही शुरुआत की आपने जीरो से मतलब और और मेहनत से काम किया मेहनत और ऑनेस्टी खाली कहने और बोलने से नहीं होता है। उसके उसको प्रैक्टिकल में उतारना पड़ता है और काफी उसमें समय भी लगता है लेकिन जो ईश्वर में भरोसा रखे तो ईश्वर का चमत्कार एक दिन जरूर होता है ये मेरा विश्वास है अच्छा आपको मोटिवेशन कहां से मिला कि बिजनेस शुरू करने से आप सफल होंगे ऐसा नहीं। नहीं। नहीं। मेरे फादर से मिला मुझे मोटिवेशन फादर की तो डेथ हो चुकी है नाइनटीन वो यही टोबैको वगैरह सभी काम करते थे छोटे रूप में उनसे ही मैंने काम सीखा ये परफ्यूम का और उससे से मोटिवेशन मिला फिर उनके अचानक डेथ हो गई तब तो मेरी मात्र उम्र बारह साल की थी तो ये सब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए और समय गुजरता गया सफलता मिलती गई आप अपने जीवन में जैसे कई लोग होते हैं अपने जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मान? व्यक्ति विशेष में देखा जाए मेरे मेरे फादर को आदर्श माना जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनी, उनी की एक उन्हें याद करते करते उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं के विचारों पर बिना आगे कार्य किया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं और उन्हीं के विचारों को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े और हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि जीवन में मुझे इस इस मुकाम तक पहुंचना है तो आपका लक्ष्य क्या है या? जो जो सोचा वो लक्ष्य तो पूरा हो गया अब लक्ष्य ऐसा है कि बस हमारा पूरा हमसे जुड़ लोग का सब चलता रहे एक जो हमारा जे ग्रुप हमने पूरा जब बनाया वो चलता रहे बस रूटीन लक्ष्य है आपको स्पेशल लक्ष्य कुछ नहीं है परमात्मा में मतलब विश्वास हमारा बढ़ता जाए ये लक्ष्य है मतलब। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आप जिस मुकाम को चाहते थे वो मुकाम आपने पा लिया है लेकिन अब जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रुप है उनको साथ लेकर चलना है उनका भी अच्छा हो सभी लोग एक टीम वर्क जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ वे में चले ऐसा आपसे आते हैं तो एक और बात मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आपने बताया कि मैं पंडित हूँ या जानकारी रखता हूँ ज्ञान के बारे में तो आम जो पंडित होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ वगैरह करते हैं और यहाँ पर आप ब्रह्मा कुमारी से कुछ समय से जुड़े हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं इनके और उन पंडितों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? जो पंडित लोग सिखाते हैं जो हमारे धर्मशास्त्र सिखाते हैं उनमें और ब्रह्मा कुमारी में तो रात दिन का फर्क है वो सब भ्रमित करते हैं छोटे छोटे चीज़ों में, में लगा देते हैं जैसे गीता में भी लिखा है कि डायरेक्ट ईश्वर की पूजा करो उस परमात्मा को याद करो बीच में तुम याद करो तो बीच में रह जाओगे तो ब्रह्मा कुमारी के पास एक थाट है कि हम हम क्यों उनकी बात माने वो हमें ईश्वर पे लगा रही है और हमारे पंडित लोग अपने आप पे लगा रहे हैं तो मेन उद्देश्य तो ईश्वर पे लगना है ना वो हमें ब्रह्मा कुमारी से सीखने को मिलता है एकदम सात्विक थाट अधमिक और आधुनिक जो सत्य है क्योंकि शास्त्र तो सब लिखे हुए हैं जैसे पंडितों ने मोड़ा आदित आदि चीजें तो हमारे ये धर्मशास्त्रियों ने खराब की भी है भ्रमित करके भ्रांतियां फैला फैला के और आज देखो हर आदमी ने अपना एक धार्मिक गुट बना लिया है और गुट के अंदर हम, हम हमारे दूसरे हमारे जैसे दूसरे भाई लोग भ्रमित हो रहे हैं जो जैसे जैसे ब्रह्मा कुमारी का उजाला फैलता जाएगा ऐसे अंधेरे से लोग निकलते जाएंगे ये मेरे विचार ब्रह्मा कुमारी का बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपने जिस गहराई से इस ज्ञान को समझा है उससे आपको पता चला कि कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं जिस तरह पंडितों के पास जाते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं कर्मकांड करवाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी कर्मकांड में वो लोग रुका देते हैं यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं हैं यह स्पष्ट ज्ञान हैं और डायरेक्ट परमात्मा से मिला देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपको यहाँ की लगी है और इसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और फिर से जोशी जी से बात करेंगे लेकिन एक गीत के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कान मिला है कान तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हार बार कहा तुम मेरे हो सौ बार तुम्हारा प्यार मिला एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला ऐसी करुणा ऐसी ममता ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है प्यार में प्रभु के दिल खो जाता आँख सजल हो जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ती है सोचो तुमका कान मिला है सोचो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मिशद जोशी जी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभि ब्रह्मा कुमारी इसका एक कॉन्फ्रेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें आए हुए हैं काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया अपने जीवन के बारे में बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने काफ़ी मेहनत की है शुरुआत से लेकर अब तक और एक अनुभव आपके पास है तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया बनाना चाहते हैं तो उन सब के लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे अपने अनुभव से क्या शेयर करेंगे किस तरह से एक नई चीज़ को शुरुआत करें और उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखें देखिए शुरुआत तो सभी कर सकते हैं सभी का हर आदमी का अधिकार है कि वो वो काम करे और अपनी जीविका चलाए और अपने परिवार को भी संभालें नया बिजनेस शुरू करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी एक तो खाली पैसे से ही बिजनेस नहीं चलता उसके अंदर क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट की और एक लगन चाहिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसके अंदर सफल हो जाऊंगा ये दो चीज़ें हैं तो मुझे भी तो इसी दो चीज़ों पे सफलता मिली और इसी तरह सभी को सफलता मिल सकती है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया दो चीज़ों को ध्यान में रखना है एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्वालिटी होना, होना चाहिए दो चीज़ों का अगर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं तो किसी भी बिज़नेस को हम लोग शुरू कर सकते हैं और सफलता के मुकाम तक ले जा सकते हैं ये आपका कहना है एक और बात कई बार ऐसे हो जाता है कि बिज़नेस जो भी हो छोटा हो या बड़ा हो लेकिन एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है एक रुख बदलता है कभी फ़ायदा भी होता है तो कभी कुछ नुकसान भी हो जाता है तो उस बीच में कैसे अपने को बैलेंस करके रखना है उसके लिए आप क्या करते हैं अब ऐसा है कि नफ़ा और नुकसान तो आने वाले टाइम पे पर निर्भर करता है आदमी कैसा काम करता है कैसा उसका ट्रेड है किस ट्रेड में वो काम कर रहा है उस ट्रेड में क्या कंपटीशन है क्या संभावना है उन सभी को देख के अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और फल को ध्यान में रख मेहनत ना करें मेहनत को ध्यान में रख कर मेहनत करें तो मेरे से ऐसी असफलताएं आनी नहीं चाहिए और फिर भी आती है तो जैसा आदमी नफे में खुश रहता है तो घाटे में भी थोड़ा खुश रहना चाहिए ताकि और रास्ता मिलेगा उसको हिम्मत नहीं आनी चाहिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि दोनों चीज़ें हो सकती है कि नफा और नुकसान होता ही है लेकिन फिर भी जैसे नफा के समय में हम लोग खुश रहते हैं तो वैसे ही नुकसान अगर होता है तो उस समय भी हमको हिम्मत रख के आगे रखे और खुश रहना है इससे हमको जो है आगे बढ़ने का एक और हौसला वैसे तो सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं तो लेकिन मेरा ये मानना है कि सुख और दुख में दुख, सुख में अगर परमात्मा को याद करे तो दुख आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और अभी अपने अपने आदर्श दुख में तो ऐसे ज़्यादातर लोग परमात्मा को याद करते हैं मैं चाहता हूँ हर समय परमात्मा को याद करते हुए काम करे तो दुख आएगा ही नहीं मेरा अपने विचार है बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अगर हम लोग सुख में भी परमात्मा को याद करें और हर समय याद करते हैं तो दुख आएगा ही नहीं ये आपका मानना है बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी क्योंकि हम लोग हर ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब दुख आता है तभी ईश्वर को याद करते हैं लेकिन सुख में भी अगर याद करें तो, तो दुख आएगा ही नहीं एक वजन भी है इसके ऊपर शायद दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था गोपी फिल्म का एक वजन है सुख के सब सा थी दुख में न जो सुख के सब ko एक और बात मैं जानना चाहूंगा जैसे हम लोग काफी लोग जो है तनाव या टेंशन के समय म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आप संगीत के साथ आपका क्या लगाव है क्या आप तो सोचते हैं या कौन से गीत आप सुनते हैं पर ये संगीत का तो मुझे कोई ऐसा कोई विशेष रुचि मेरी है नहीं और ऐसे पुराने फिल्मों के कुछ गीत पसंद है तो वो कहीं सुनने को मिलते सुन लेता हूँ अपनी तरफ से तो कोई ऐसी रुचि नहीं है मेरी मैं प्रयास नहीं करता और क्योंकि अगर तनाव होता तो हम तो तनाव से मुक्त होने के रस्ते पे निकल जाते हैं कि इससे मुक्त कैसे हो तो गीत सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती तनाव से मुक्त होने के लिए तो क्या करते हैं आप तनाव से मुक्त होने के लिए बस हिम्मत से आप, आप, आप काम लेते हैं अपने तो कॉन्फिडेंस को घटने नहीं देते हैं और सब कॉन्फिडेंस ये तनाव वगैरह सब ये सब जब आपका विश्वास घटने लगता है तब ये सभी चीजें उत्पन्न होती है जैसे आचार विचार जो आदमी तनाव किया तनाव एक हृदय की दुर्बलता है वैसे तनाव एक कमजोरी है तनाव कमजोर को मत दो उसको डट के उसका मुकाबला करो तो आपको पता ही नहीं चला तनाव था या नहीं था वैसे ही खत्म हो जाएगा तनाव अच्छा चलिए लास्ट एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा कि आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विंग के माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस में आए हों तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए अपनी टीम को क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें एडमिनिस्ट्रेटर में तो क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि उसी के जो टीम होती है टीम का पूरा भरोसा ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर पर होता है और सबके साथ वो समभावना भाव से काम करे एडमिनिस्ट्रेटर सबको एक जैसा समझे हर तरह से ऐसा ध्यान रखे कि उनके साथ मिलकर काम करे एडमिनिस्ट्रेटर खाली ऑर्डर से नहीं चलता एक दिल से उनके साथ मिलकर चले तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जिनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उनका भी भला होगा चली जाते जाते रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज भाई मेरा तो मैसेज यही है कि हर वक्त परमात्मा को याद करते करते कार्य करो तो ना तो कभी तनाव होगा ना कभी कोई चिंता होगी हर पल उनको याद रखो और अपने कार्य करते जाओ कहीं किसी का आपको साधु बनने की जरूरत नहीं कोने में जाके भजन करने की जरूरत नहीं हर पल उसे याद रखो बस जब बाप को याद रखोगे तो बेटे को तकलीफ हो ही नहीं सकती यही मेरा मैसेज है बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत ही अच्छा अपने विचार हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि हर पल हर घड़ी जो है कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो तो चिंता या दुख आपके पास आएगा नहीं आप भूल जाते हैं इसलिए चिंता और दुख आपके पास आता है इसलिए हर पल ईश्वर को याद करें और आगे अपने कर्म करते जाएँ ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मैं फिर से एक बार शुक्रिया आपका करता हूँ धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो नर्स कराते रहो जग जगमगाते प्रभु तुम्हारे प्यार में